उमंग में आज सुनते हैं कारिक्रम भगत सिंग अपने देश के स्वतंतरता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुई जैसे बंकिम चंद्र चेटर जी का बंदे मात्रम का नारा नेता जी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा लोप मानने � कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो यह सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थी इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20 22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार खमक की जरूरत होती है इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली यह निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लाहौर के बंगा गांव में हुआ था उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के, के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा कौ, कौन कौन है मैं हूं अमरो भगत सिंह पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई कहां चले गए थे तुम तीर्थ करने चला गया था अमृतसर अमृतसर अच्छा अच्छा सरबज साहब में मत्था टेकने गए थे क्या नहीं बहन मैं तो जलियावाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था जहां त्यौहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था ये देख ये इस शीशी में क्या है इस शीशी में इस शीशी में खून से रंगी हुई वही मिट्टी है हाय रब्बा इस खून वाली मिट्टी का क्या आखरोगे वीर जी मैं इसकी पूजा क्या करूंगा हमरो यह मिट्टी यह मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी तू देखना बहन इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे मगर हम सिर कटाते नहीं रुकेंगे और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा धीरे बोलो कि इससे सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी अच्छा ही है अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है हां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखला लिया वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश बंगाल महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते फरवरी 1928 था को साइमन कमीशन भारत आया भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया ताकी जय इन क्लब जिंदाबाद पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया भगवती भैया हम लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा वो तो ठीक है भगत सिंह मगर हम बदला किससे लेंगे लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे हां मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था सुपिरिटेंडेंट स्कॉट मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक-एक चोट की कसम है मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोडूंगा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े राजगुरु पैदल थे इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया साथ ही एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी साउंडर्स था लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई इस बम से जोरदार धमाका हुआ हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी जेल और फांसी का रास्ता चुना और ऐसा हुआ भी 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए भगत सिंह अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम आलेख डॉ शुभा शर्मा विषय संयोजन डॉ स्वर्णा गुप्ता कलाकार नीरज शर्मा हर्षबाला सुचित्रा गुप्ता अभय भार्गव और मनोज भटनागर ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग Wand মাर्दन, तथ निर्माण eव प्रstuuti, জি horo.